हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजकल कांशति शताब्दी शताब्दी का शुरू में विशेषकर भारत के लिए एक ऐतिहासिक समय है क्योंकि भारत में अभी बहुत प्रकार का परिवर्तन होते हैं विशेषकर भारत का बहुत भौतिक विकास और प्रगति होती है और इतनी सी प्रगति होती है कि भारतीय लोग की बड़ी आशा है कि थोड़ी दिन में भारत अमेरिका जैसे जाए बन जाएगा जो तो हर पूरा देश में महान सुपर हाईवे एक्सप्रेस हाईवे एक्सप्रेसवे होगा और सब लोग प्लेन से और सुपर फास्ट ट्रेन से यातायात करेंगे और सभी प्रकार से भारत और अमेरिका समतूर्य होगा तो ये बड़ी आशा है अगर होगा कि नहीं तो सब कुछ भगवान के हाथ में है भगवान की इच्छा प्रभाव है अंग्रेजी में बोलना है कि ज पर गॉड डिस्पोज मतलब हम मनुष्य हम प्रयास करते हैं लेकिन फाथ में हाँ है हम करता नहीं है भगवान ही करता है तो फिर भी ऐसे देखते है कि अगर इसी प्रकार से भगत भारत भारत की भौतिक प्रगति ऐसे चालू रहेगी तो ऐसा लगता है कि 20-30 साल में तो भारत एक सुपर पावर जैसे जा, जाए बन जाएगी और भारत की आर्थिक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजिकल स्थिति बहुत बहुत, बहुत प्रगति बन जाएगी तो ऐसा ही आजकल भारतीय लोग की बहुत बड़ी आशा है कि हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रगति से भारत केवल अमेरिका जाय नहीं तो स्वर्ग जायसे बन जाएगा तो ऐसी है बड़ी आशा है भारतीय लोगों की बड़ी आशा और आकांक्षा होती है कि भौतिक विकास से हम भारत स्व जा बन गए लेकिन क्या हाल है पाश्चात्य देशों जिस में जिसमें जिनमें भौतिक विकास बहुत बहुत हो गया है तो आप जर सोचिए विचार कीजिए कि पाश्चात्य देशों में जिनमें वो सभी प्रकार का भौतिक सुविधाओं उपलब्ध है सब के लिए तो क्या लोग सुखी हैं, लोग शांत होते हैं संतुष्ट होते हैं नहीं है नहीं नहीं है मेरी खुद की अनुभूति है और बहुत ही प्रमाण है कि प्रतिषय जात में ज्यादा लोग बहुत ही असंतुष्ट बहुत दिबस होते हैं और जागाभ्यूज होते हैं अमेरिका में तीन मिलियन अर्थात तीस लाख से अधिक लोग है वो में, प्रिजन में है तो उसका क्या मतलब मतलब है कि इतने सी प्रगति होने के भी तो भौतिक प्रगति होती है लेकिन चारित्र में प्रगति नहीं होती है और इसलिए ड्रग अब्यूज होते है करप्शन होते हैं और इतना से लोग प्रिजन में है और इतना से डिवोर्स होते हैं तो भौतिक विकास और सामाजिक वास्तविक विकास तो एक ही नहीं है क्या होते हैं जो तो हम देखते हैं जगत में जितने भी भौतिक टेक्नोलॉजिकल विकास होते हैं तो साथ ही साथ एक इतना सा चरित्र ग्रष्ट होते हैं जनता के लिए और ऐसे आशा हम आधुनिक भारत में भी देखते हैं एक प्रखट उदाहरण है कि पूर्व काल में हिंदू संप्रदाय में तो डिबोर्स तो कुछ भी नहीं होता वास्तव में प्राचीन संस्कृत भाषा में ये डिबोर्स के लिए एक शब्द नहीं है और हिंदी में विवाह के लिए और क्या शब्द प्रयोग्य है तलाक वो संस्कृत शब्द नहीं है वो उर्दू शब्द तो दूसरी संस्कृति से आते हैं और संस्कृत में एक नया शब्द बनाया विवाहा विच्छेद लेकिन वास्तव में विवाह तो कभी भी विन्न नहीं होते हैं लेकिन आज का भारतीय लोग तो प्राचीन संस्कृति को नकव करते हैं और उसका कर, उसका खराब पव साथ ही साथ आते हैं तो सही है कि नया नया बड़ा एक्सप्रेसवे बनाते हैं और हर सिटी में बड़े बड़े लंबा बिल्डिंग बनाना है तो यही सब ही है तो बिल्डिंग उचना है लेकिन लोगों की दिमाग बहुत निन्न होते हैं ऐसा है तो प्रिय भारतीय भाइयों और बहनों आप जगह से सोचिए तो देश का विकास किस प्रकार होना चाहिए तो हम नहीं बोलते कि भौतिक विकास बंद करो तो ऐसा होते और होगा लेकिन साथ ही साथ समझना चाहिए कि वास्तविक विकास तो खाली रोड और बिल्डिंग बनाने से नहीं होते हैं वास्तविक विकास है चरित्र विकास और आध्यात्मिक विकास और यही भारत का मूल संपत्त है तो so, ऐसे आधुनिक पख बनाना है तो so, वो सब अमेरिका में भी है कनाडा में भी है साउथ अफ्रीका में भी है पाकिस्तान में भी है भारत में भी है तो so, सभी देश में है लेकिन भारत की विशेषता भारत की प्राचीन संपत्ति यही है कि कई बार भारत में प्राचीन काल में ये आध्यात्मिक संस्कृति थी और अभी तक है अभी विशेषकर शिल की कृपा से और इनका प्रयत्न से अभी आज का इस पवित्र भारतीय संस्कृति पूरे दुनिया में प्रसारित हो गए गय, हो गए है लेकिन फिर भी अभी तक भारत ही विशेष देश है आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए और आज का आध्यात्मिक विकास विशेषकर कृष्ण भक्ति के द्वारा तो लगभग सभी देश में उपलब्ध है तो फिर भी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थिति पूरी पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ है यही भारत का विशेष धन है और यही भारतीय लोग का विशेष अवसर है तो पूरी पृथ्वी में इसकॉन के द्वारा ऐसे सुंदर मंदिर बनाना है फिर भी हम देखते हैं कि विशेषकर भारत में बहुत से लोग इस भक्ति पर आकृष्ट होते हैं और हर देश में भी हमारे सभी मंदिर में बहुत आने वाले हैं भारतीय है। तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब तो नहीं है कि वो भारतीय तो ज्यादा भारतीय हिंदू है और इसलिए हिंदू धर्म पर आकृष्ट होते नहीं है क्योंकि वास्तव में इस शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार तो हिंदू धर्म हिंदू धर्म के अंतर्गत तो एक सारी में ये हिंदू संस्कृति है लेकिन ये शुद्ध कृष्ण भक्ति का सार है पूरा अपराक अर्थात इस भौतिक प्रकृति से गठित नहीं है अर्थात यही धर्म जो तो हिंदू, क्रिश्चियन और कोई भी दूसरा धर्म नहीं यही आत्मा धर्म है आत्मा का धर्म है श्री कृष्ण भगवान के चरण में शरणापन होना तो यही आत्मा धर्म है और चूंकि बहुत लोग जो भारत में जन्म लेते हैं तो जन्म लेते हैं भारत में किस है क्योंकि पूर्व जन्मों में इनकी आध्यात्मिक प्रगति हुई और इसलिए आपसा प्राप्त करते हैं भारत में जन्म लेना जैसे कि इस अनुकूल वातावरण में अर्थात भक्ति में प्रगत होने के लिए भारत में वातावरण अनुकूल है और इसलिए भगवान का संचालन के अनुसार बहुत पुण्यशाली भक्तिमय लोक भक्ति भक्तिमय भक्ति जीव इस भारत में जन्म लेते हैं भारत की आध्यात्मिक स्थिति में और भक्ति पंथा में प्रदाति करने के लिए तो आप जरा सा सोचिए कि आपकी रुचि है कृष्ण भक्ति में तो ज्यादा जो दर्शक जो है तो इनकी रुचि कक्ष अफक्व रूप में है तो कृष्ण भक्ति साधना करने से वो रुचि जो आपका हृदय में है आपका अंतर आत्मा में है तो उसको पक्का बनाना चाहिए और अर्थात जो बहुत लोगों की रुचि होती है आकाशन होते है कृष्ण भक्ति के लिए मतलब महसूस करते हैं कि ये भक्ति बढ़िया चीज तो ऐसा महसूस करना अच्छा है लेकिन खाली महसूस करने से भक्ति पुर्णा नहीं होती है तो वो महसूस करने से संकल्प करना चाहिए कि इस जीवन में मैं भक्ति करूंगा और प्रयास करूंगा कि श्री कृष्ण की कृपा से श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों की कृपा से मैं ऐसी भक्ति करूंगा जिससे मैं पुनर्जन्म नहीं लूंगा मैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पास जाऊंगा तो संभव है आप के लिए संभव है आपकी रुचि है कृष्ण भक्ति में तो वो रुचि लेके दृढ़ता से गंभीरता से कृष्ण भक्ति साधना किसी आपका जीवन पूर्ण धन्य होगा पूर्ण कृतकृत होगा कृष्ण भक्ति के द्वारा तो बुद्धिमान होना चाहिए बुद्धिमान का क्या मतलब तो दो प्रकार की बुद्धि है एक है भौतिक बुद्धि तो भौतिक बुद्धि से ऐसे भौतिक विकास करना चाहिए तो इसलिए समझना चाहिए कि भौतिक बुद्धि तो वास्तविक बुद्धि नहीं है वास्तविक बुद्धि है इसी प्रकार का प्रश्न करने में कौन हूं किस लिए संघर्ष करता हूं तो किस हम मार जाते कैसे हम जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त हो सके भगवान कौन है कैसे भगवान की सेवा करना हम क्या है शरीर या आत्मा तो यही सब प्रश्न करना वास्तविक बुद्धि का प्रथम चिन्ह है और यही सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना और वो जानकारी के अनुसार जीवन व्यतीत करना जैसे की हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा तो यही वास्तविक बुद्धि का लक्षण है तो हम क्या बुद्धिमान होगा या बुद्धिमान जैसे बड़ा मूर्ख बन तो भौतिक विकास का प्रयास में पूरा दिमाग लगाना है पूरा प्रयास लगाना है तो क्या लाभ होते है उसे लाभ होगा हम लाभवान होंगे अगर हम हमारी मानवी बुद्धि कृष्ण भक्ति में डालते हैं तो आज का प्रवचन का कस्सा यही है कि भारतीय लोगों की बड़ी आशा है कि भौतिक विकास से हम सुखी होंगे लेकिन सुख नहीं होते हैं भौतिक विकास से क्योंकि इस भौतिक जगत का मुख्य लक्षण है कि वो दुकमाए है तो इसलिए बुद्धिमान लोग विशेषकर जो भारत में जन्म लिए हैं वे आध्यात्मिक प्रयास करते हैं आध्यात्मिक विकास के लिए जैसे कि वे भक्ति साधन से कृष्ण सेवा से फारम गति प्राप्त करेंगे वो फारम गति है गौरोग वृंदावन जिसमें श्री कृष्ण की चरण सेवा करना है वो ही प्राप्त करना है कृष्ण भक्ति के द्वारा और कृष्ण भक्ति में मुख्य अंग सदैव महामंत्र जप और की करना हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे